पोकाहंटस एक वक्त का किस्सा है दखन अमेरिका के जंगलों में कबीला रहता था पो उस कबीले का सरदार था और पोकाहंटस उसकी बेटी थी हम एक जंगल में देखते हैं जहां बहुत सी लड़कियां फूल और बेर चुन रही हैं पोकाहंटस को उसमें लत नहीं आ रहा जो काम वो कर रही है वो पीछे चलो भी पोका हंटर्स हमें सूरज غروب होने से पहले घर पहुंचना है और तुम्हारी टोकरी भी खाली है क्यों मैं पीछे रुकना चाहती हूं और सितारों को देखना चाहती हूं झिंगुरों और उल्लुओं को सुनना चाहती हूं मैं बेर नहीं चुनना चाहती वो एक टहनी पर अपना बूमरैंग छोड़ती है और पूरा बेरों क्या वहां रात गुजारना उम्दा नहीं रहेगा? ये सितारों को छूने जैसा होगा। आ, आ, आ, आ, लड़कियों को ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे बेवकूफी भरे दिलेरी के कारण में लड़कों के लिए हैं। कोई लड़की इतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकती। तुम्हें एक लड़का बनकर पैदा होना चाहिए था। तुम यकीनन वैसी ही प मुझे एक लड़के की तरह पैदा होने की जरूरत नहीं एक लड़की वो सब काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है शायद बेहतर वो कोहंटेस उस झुंड से अलग हो गई और पहाड़ की तरफ दौड़ी गई कोहंटेस पापा सओ कोहंटेस पापा सओ कोहंटेस पापा सओ पर वो कोहंटेस को वापस कौन लाता वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ गई और गार के अंदर चली गई। गार के कगार पर उसने देखा एक उल्लू का बच्चा जो अपने दरख्त से गिर गया था। वो सहमा हुआ था। वो कांटस ने उसे उठा लिया। नन्हे दोस्त, अम्मी कहाँ है? इधर आओ। मुझे अपना दरख्त दिखाओ। वो दरख्त पर चढ़ी और उस बच्ची को वापस उसके घो और मुड़ी और उसने आसमान को देखा। वाह! उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो तकरीबन तारों को छू ही रही थी। उसने आह भरी। अगली सुबह पोकोहांटस चौक कर उठी। उठो पोकोहांटस, क्या तुम ठीक हो? अब्बा? मैंने तुमसे पूछा क्या तुम ठीक हो? जी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें इल्म है मैं कितना विक्रमन था कोई जानवर तुम पर हमला कर सकता था तुम्हें कुछ भी हो सकता था देखिए मैंने आग जलाई मैं महफूज हूँ जंगल के जानवर मुझसे वाकिफ है, वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते बहुत हो गया चलो घर चलो अचारकुंड सबने बुलंद आवाज़ें सुनी वो होटल ने अपने आदमि� बाहर की चोटी से उन्होंने बहुत ही नीचे बिल्कुल उनके जंगल के बाहर देखा एक बहुत बड़ा कारवां बक्यों घोड़ों और लोगों का उनका मुखिया गवर्नर कहलाता था हम अपना शहर यहां बसाएंगे आज रात हम तंबूओं में डेरा डालेंगे कल से तामीर शुरू करेंगे आ आ आ आ बहादुर और उसका कबीला फिक्रमंत � कौन थे? उन्हें क्या चाहिए था? हम उन पर कड़ी निगरानी रखेंगे। उनके लिए तोहफे लेकर जाएंगे। देखेंगे कि वो कौन है और जब माकूल वक्त होगा, हम उन्हें अपने कबीले का एक हिस्सा बना लेंगे। मैं उन सब के ऊपर हुकूमत करूंगा। तो कबीले ने इकट्ठे किए टोकरों में फल, नारियल, अपने बेरी, آپ ہماری دنیا کے اس حصے کے مہمان ہیں مہربانی کر کے یہ تحفے قبول فرمائیے بہت بہت شکریہ چیف پوہٹن دہے دل سے ہماری احسان مندی قبول فرمائیے اس طرح سے پوہٹن اور اس کے لوگ ان غیر ملکیوں کے لیے رسد مہیا کراتے رہے غیر ملکیوں نے بھی ان کے تحفے قبول کیے اور انہیں دیے کمبل اور رسیاں اور اس طرح کی چیزیں ان کے عوض میں یہ اچھی دوستی تھی اور دونوں مکھیاؤں کے دل میں کچھ اور ہی تھا این लोग हमारे جنگل کے گرد رہ رہے ہیں ہماری زمین پر انہیں हमारे कबीले کا حصہ بنانا ہی चाहिए اگر وہ میری अगुवाई کو قبول नहीं کرتے ہم ان کے خلاف جنگ देंगे पूरी گے پوری چاند کی رات کے بعد करेंगे ہم हम करेंगे ہاں हम, हम, हम, हम करेंगे पर ہاں ये लड़कियों से پر करने का मामला سے है کرنے کا معاملہ نہیں ہے ساری لکڑی، پھل اور اناج کی طرف और जानवरों के चमड़े का तो जिक्र ही मत करो इस जंगल पर हमें कब्जा करना ही होगा इस पूरे चांद के बाद हम उन पर जंग छेड़ देंगे हां हम करेंगे करेंगे ओ हम करेंगे हां हम करेंगे हां हम करेंगे हां हम करेंगे कोकाहोंडिस इस बात से खुश नहीं थी कि उसके लोग दूसरों पर जंग छेड़ रहे हैं सिर्फ उन्हें अपने कबीले का मेंबरान बनाने के लिए अपने خیالوں میں کھوئی وہ جنگل میں چل رہی تھی تب اس نے آب شار کے پاس آوازیں سنی وکا ہونٹس نزدیک سے دیکھنے کے لیے گئی شیر کا بچہ مر جائے گا وکا ہونٹس دوڑی گئی اس شیر کے بچے کو بچانے کے لیے और जॉन स्मिथ बह गए, बहते आपशार में घने जंगल में। वो ने उसे पानी से बाहर खींच कर निकाला। उस वक्त तक रात हो गई थी। क्या आप सही सलामत हैं? सिर पत्थर का हो गया है तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उस जानवर को बचाने के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा दी वो शेर का बच्चा वो बेचारा एक बेकस जानवर था जिसे तुमने तकरीबन मार ही डाला था ऐसे वाकई होते रहते हैं उस शेर के बच्चे को भाग जाना जैसे वो किसी और दुनिया के हो जैसे वो कोई सहूलियत फराम बाहरी हो ये जंगल का उसूल है ताकतवर ही बचता है अचानक उसने कुछ देखा और पोकाहंटस को दिखाया हिलना मत तुमने जमीन पर एक कोबरा देखा जॉन स्मिथ पत्थर उठाया मैं वादा करती हूँ अगर तुम हमें नहीं पसंद करते तो हम तुम्हें बाशुकुन छोड़ देंगे माफ करना खलल डालने के लिए सांप उसकी बात समझ गया और वहां से चला गया क्या अपनी जान जोखिम में डालना तुम्हारा कोई शौक है मैं उब गई हूँ तो मुझे बस मौत से रूबरू होने दो मुझे मजा आता है अपना चे� एक छोटा सा सांप तुम्हें पश्यमान कर देता है और तुम खुद को ताकतवर कहते हो कोई भी ताकतवर महसूस कर सकता है अगर उसके हाथ में हथियार हो नहीं मैं मैं तुम्हारे लिए खौफ सदा था तुम तुमने अभी-अभी सांप से गुप्त कुकी वो कैसे समझ सकता है जो तुम कह रहे हो पूरी दुनिया हर बाशिंदा हर पत्ता हर � हम सब एक घराने का हिस्सा हैं और हम सब मोहब्बत की जुबान से एक दूसरे से बोलना सीख सकते हैं मोहब्बत की जुबान मोहब्बत की जुबान वो है जब तुम किसी को चोट ना पहुंचाना चाहो जब तुम हर बाचिंदे की खैरियत चाहो जब तुम बाचिंदे के जीने के हकूक की इज्जत करो वो मोहब्बत की जुबान है जो हर बाचिंदा तभी अचानक एक उड़ती हुई चिड़िया आई और पोका हॉंटर्स के कंधे पर बैठ गई। हे नन्नी चिड़िया, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मैं? हम्म उसे बुलाओ अपने दिल में पूरी मोहब्बत के साथ। अ ठीक है। जॉन स्मिथ अजीब तरीके से मुस्कुराया। ये देखकर चिड़िया डर गई और पोका के पीछे छ मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये कारगर नहीं हो रहा। इसे दिल से कहो, अपने दिल की पूरी गहराई से, दिल से कहो। और जॉन जॉनसमित ने कोशिश की अपने दिल में पूरा प्यार समेटकर बाहर लाने की। इस मर्तबा सच उसने ये दिल से किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया एक सच्ची मुस्कान के साथ। चिड़िया ने य हमने देखी चिड़िया जॉन स्मिथ की बाहों पर उसके कंधों पर सिर पर और पोकाहंटस पर भी ये दो तिलस्मी है दो चिड़ियों की जोड़ियां नीचे आईं हर एक के पास फूलों का एक ताज था एक जोड़ी ने वो ताज पोकाहंटस के सिर पर रखा और दूसरे ने कोशिश की इसे जॉन स्मिथ के सिर पर रखने उसमें से एक नाराज हो गई और हुस्से में जॉन स्मिथ के बाल उसने उलझा दिए और चिड़िया उड़कर चली गई। जॉन स्मिथ सचमुच बहुत ही अजीब सा लग रहा था। अपने उलझे हुए बालों के साथ उसने पानी में अपना अक्स देखा और वो हंसने लगा और साथ ही पोका भी। चिड़िया भी हंसने लगी और वो उड़ गई। तुम बहुत खूबसूरत हो शुक्रिया किस लिए तुमने मेरी जान बचाई बहुत-बहुत शुक्रिया ए खुदा क्या हुआ तुम्हारे लोगों को यहां से चले जाना चाहिए नहीं तुम सबको भाग जाना चाहिए भाग जाना चाहिए हां आज पूरे चांद के बाद का दिन है हमारी छावनी मंसूबा बना रही है तुम्हारी कबीले क्यों? इस पूरे जंगल पर काबू करने के लिए। और मेरे पापा तुम्हारी छावनी को अपने कबीले से जोड़ना चाहते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। कैसे? मेरे साथ आओ। बहाउजन और गवर्नर की फौज जंग की तैयारी कर रही थी। वो कूच कर चुके थे एक दूसरे पर हमला करने के लिए। पत्ते हमारी होगी। पत्ते हमारी ह हम फटे हियाब होंगे, हम फटे हियाब होंगे, हम फटे हियाब होंगे, हम फटे होंगे।, होंगे। रुक जाओ। ओह, बहार्टन की बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस जंग को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। यह तबाही के अलावा हम दोनों के लिए कुछ नहीं लाएगी। तुम्हारे लोगों के लिए हम तुम्हारे जंगल पर कब्जा करने वाले हैं। ये जंगल सिर्फ हम इंसानों का नहीं है, ये हमसे ज़्यादा उन दरग़तों और जंगल के बाशिंदों का है। वो हमें खाना और पनाह देते हैं, वो हमें हमारी ज़िंदगी देते हैं, और हम उन्हें बदले में कुछ नहीं देते, और फिर भी वो हमसे अपना घर बाँटते है अच्छानक वो शेर का बच्चा जिसे पोकाहंटस ने बचाया था वो वहां आ गया और पोकाहंटस को चाटने लगा गवर्नर के डेरे से एक छोटा बच्चा वहां आया और उस शेर के बच्चे से मुताशिर होकर वो बच्चा और शेर का बच्चा दोस्त बन गए फिर वहां एक दहाड़ सुनाई दी एक शेर जंगल से निकलकर बाहर चलने गवर्नर के लोगों ने अपनी बंदों के शेर पर तान दी, पर उन्होंने देखा कि शेर का बच्चा बहुत महफूज हाल में वो पोकोहंटस के सामने खड़ा है, और जैसे वो बच्चा उसके साथ गुफ्तगू कर रहा हो, डेरी का बच्चा भी शेर से बहुत मुतासिर हुआ और आगे बढ़ा, हँसते हँसते शेर के नाक को छूते हुए शेर मुस्क रुक जाओ प्लीज रुक जाओ देखो जब जानवर और इंसान दोस्त बन सकते हैं तो इंसान और इंसान दोस्त क्यों नहीं बन सकते बजाय जंग करने और एक दूसरे को मारने के हम क्यों ना तिजारत करें और एक दूसरे के साथ सलामती से और चैनो अमन से रहे <laughs> आखिरकार इंसान ने सीख लिया कि इंसान और इंसान, इंसान और जानवर को मिलकर रहना चाहिए। ऐहतियात में उस जिंदगी के लिए जो बासकून और अमंचैन की है।